नमस्कार आप सुन रहे 107.8 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को और बढ़ा देते हैं आज हम लोग बात करने वाले डॉक्टर अंकुश जी से तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे डॉक्टर अंकुश जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू ओम शांति ओम शांति। वेरी गुड आई एम वेरी गुड मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए किस प्रोफेशन में आप काम करते हैं और कितने समय से हैं जी मैं ऑफ्टर्मोलॉजिस्ट हूँ और मैंने रेटिना स्पेशलिटी किया है सुपर स्पेशलिटी जी, जी तो जी रेटिना इज लाइक बैक ऑफ द आय आग का पीछे का पर्दा होता है उसका सुपर स्पेशलिटी किया हुआ है और अच्छा ये अच्छा। प्रोफेशन में लगभग मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अभी आठ नौ साल हो रहे हैं तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा बताइए हमें मैं, मैं जलगाँव महाराष्ट्र से हूँ वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ जी जी जी तो आई स्पेशलिस्ट बनना या रेटिना स्पेशलिस्ट बनना इसके पीछे कोई कहानी है या आपको लगा कि इसमें भी काम करना चाहिए एक्चुअली बचपन से ही मतलब मेरे माइंड में कोई डाउट ही नहीं था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है आहा, आहा। तो उस हिसाब से ही पढ़ाई करते गए एमबीबीएस होने के बाद हर एक के एक दो ऑप्शंस रहते हैं बिल्कुल तो एक वो मन में था <laughs> एक तो कार्डियोलॉजिस्ट बने या तो अपनोलॉजिस्ट बने अच्छा अच्छा तो वाबा ने चुन के दे दिया अच्छा आई स्पेशलाइजेशन करते वक्त आपको यानी पहला जो ऑपरेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है या आप अंडर ट्रेनिंग में भी हम लोग काम करते हैं तो कभी हम लोग कुछ चीज़ें जैसे डेलिकेटेड ह्यूमन बीम्स को टच करना और उसके साथ ऑपरेट तो करना यार ऐसे माइंड में था कि नहीं तो पहली बार जैसे ना किसी नए आदमी को अगर इंजेक्शन भी पकड़ लेता है वो टीटी -टी का इंजेक्शन हो या डायबिटीज़ का इंजेक्शन लगाने में भी सोचना पड़ता है घर में किसी मां को डायबिटीज हो जाता है रोज जो इंसुलिन लेना पड़ता है तो फर्स्ट टाइम लगाते हुए <laughs> तो बचपन से मतलब डॉक्टर बनना था तो इसलिए उस बारे में अभी ये करना ही है इसलिए वो बहुत स्मूथली हुआ अच्छा, अच्छा अच्छा और दूसरी बात जो आपने कहा की फर्स्ट सर्जरी का जी जी जी तो एक्चुअली टीचिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये मेरी फर्स्ट सर्जरी और ये पूरी हो गई वो इज़ सो स्टेप स्टेप बाय मतलब ऐसी कोई स्टेज नहीं है उसमें कि मुझे अभी सर्जरी नहीं आ रही और अभी आ रही है हाँ, हाँ. और, और है। मेरा मतलब खुद का ही एक परसेप्शन था हुँ. जो भी मेरे सीनियर्स या टीचर्स थे फॉर्चुनेटली uh, बहुत रिनाउन् सर्जन थे हुँ. तो उनको देख के हुँ. मेरे मन में वो रहता कि मुझे ऐसा करना है ऐसा करना है तो वो था कि मैंने सीखा भी अच्छे लोगों से तो ऑबियसली अपने टीचर्स गुरु अच्छे होते हैं तो हम भी वैसे ही बनते हैं। <laughs> बहुत अच्छी बात है आपने और मेरे टीचर्स का भी मतलब वो कॉन्फिडेंस था पेशेंट आता है या सर्जरी शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारे दिमाग में आ, क्या बोलते हैं उसको एक अप्रोच या प्रोटोकॉल रहता, रहता, रहता है तो वो एक बार आपको फिक्स हो गया तो आप स्मूथली वो सब चीज़ें करते हैं बिल्कुल हाँ स्टेप बाई स्टेप चीज़ें आपने सीखी है और उसको प्रॉपर माइंड में है हाँ। और व्यवस्थित आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब बचपन से स्परिचुअलिटी uh, में है तो कभी वो चीज़ का कोई कुछ प्रेशर आएगा डॉक्टर अंकुश जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप uh, कुछ एक्सपीरियंस अपने ट्रेनिंग के समय के बताइए यूनिक एक्सपीरियंस यूनिक एक्सपीरियंस मतलब uh, बहुत इगरनेस रहता था हाँ। कि मैं कब ये करूँ कब ये करूँ <laughs> तो लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये स्मूथ ट्रांजिशन है पहले जी दिन जी मैं फर्स्ट स्टेप करूँगा <laughs> फिर मेरे टीचर देखेंगे कर रहा है तो फिर नेक्स्ट स्टेप अगली स्टेप दूंगा जी जी तो क्योंकि ह्यूमन टिश्यू हैंडलिंग है तो इवन इफ आई एम डूइंग गुड वो डायरेक्टली हरीली मतलब आगे नहीं बढ़ाते बिल्कुल जब दे फाइंड इट की ही इज वेरी फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इन वन स्टेप तो फिर सेकेंड स्टेप में जाते हैं तो काफ़ी स्मूथली मैं एक एक स्टेप वो लर्न करते गया आ, वीडियोस देखना सीनियर्स के सर्जरी करते हुए मैं मतलब घंटों देखता था हुँ, हुँ, हुँ। कैसे इंस्ट्रूमेंट पकड़ रहे हैं, किस एंगल से पकड़ रहे हैं क्या थिकनेस हो रहा है क्या आ रहा है किस क्या चीज़ आ रही है तो मतलब मैं करने से पहले वो सब चीज़ें दिमाग में रख देती बन, बन, बनी हुई थी बस अभी सिर्फ वेट कर रहा था कि मेरे हाथ में कब आए और अम, सब कुछ अच्छा होते भी गया तो यूजुअली मतलब फाइनल ईयर तक मुझे ऐसा था कि कॉम्प्लीकेटेड चीज़ें भी मेरे टीचर्स मुझे करने देते थे क्योंकि अच्छा। उनको भी उतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि कि ये कर सकता है तो अच्छा। मतलब इसमें मेरा कहने का मुद्दा यही है कि अगर आप पहले से दिमाग में उसको प्रॉपरली एनाइज कर ले सीख ले सोच ले तो नॉट ओनली सर्जरी या आए लेकिन किसी भी फील्ड में आप स्मूथली बिल्कुल हर जगह जो है आप software के साथ अच्छी तरह से आप manage कर लेते हो तो फिर hardware आसान हो जाता है <laughs> आपका मन अगर चीज़ों को करने के लिए तैयार है और आप में उत्साह है तो वो आसानी से फिज़िकल एस्पेक्ट में आराम से हो जाता है बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर अंकुर जी मैं चाहूँगा कि आप जैसे बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने देखा कि डॉक्टर होते हुए भी वो संगीत के साथ बड़े अच्छे जो है रैपो बनाते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स सा अच्छे सिंगर भी होते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका संगीत के प्रति क्या आस्था है और किस तरह के गीत संगीत आप सुनना पसंद करते हैं और एक पसंदीदा गीत का एक लाइन जरूर बताइए गीत संगीत तो सभी को अच्छा लगता ही है क्योंकि वो माइंड को साइलेंट भी करता है फ्रेश भी करता है आ, मेरा खुद का थोड़ा सा म्यूजिक से रुचि रहा है मैं खुद तक की बोर्ड बजाता हूँ बट एजुकेशन और उसमें ज्यादा थोड़ा ध्यान नहीं दिया कीबोर्ड ये सब मैं बजाता था अभी काफ़ी आ, लेकिन ये है कि स्टडीज़ है कुछ है तो उसके दौरान अपन थोड़ा एक बैक ऑफ द माइंड म्यूजिक रहता है जैसे बाबा भी हमको मिला है स्पिरिचुअल लाइफ में तो आ, लगता है और लौकिक में भी वो चीज़ है ऐसी तो मेरी तकदीर न थी ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम साजो कोई महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है ए जाने वफा तुम खूब मिले चलिए डॉक्टर अंकुर जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगेगा मोहम्मद रफीक साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत पुराना गीत आपने याद कराया तो लीजिए अब ये गाना सुनते उसके बाद फिर डॉक्टर अंकुर जी से बातें करेंगे सुनते रहो मस्कर रहो दिन नदी तुम सा जो कोई महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है दिल आज खुशी से पागल खूब मिले दिल क्यों न बने पागल क्या ये देख के दिल ले प्यार में दीवाना अंगड़ पाल सबके मन तो भांति है बातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाएं इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाएं छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाएं बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें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 और दिल आज खुशी से पागल है बड़ा ही मोटिवेशन वाला गीत है जहाँ पर हम सभी को एक मोटिवेशन मिलता है पुराने गानों से तो आइए डॉक्टर साहब जैसे कि आप बीच बीच में बोल रहे थे हम बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में हैं कौन सा संस्थान से आप जुड़े हैं और कैसे इस संस्थान में आप अभी तक जुड़े हुए हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पकड़ कर रखें मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ अच्छा और आ, बचपन से ही मतलब माता जी के साथ हमारी माता जी संस्थान से जुड़ी थी तो उनको उनके साथ जाते जाते हमको भी उसमें रुचि आने लगी और काफ़ी एक बाल विकास व्यक्तित्व शिविर होता है उसके अंदर हम मधुबन में आए थे पहली बार और तभी से इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ता गया और ये चीज़ इतनी मेरे जीवन में अच्छी रही कि ऑब्वियसली डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई भी काफ़ी करनी होती है तो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन ये मुझे उसमें भी फ़ायदा करता था बिल्कुल तो कौन सी एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट किया ब्रह्मा कुमारी इसमें कैसा है कि ये चीज़ जो है ना आ, करने में बहुत सरल है मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि ये बड़ों के लिए है मेरे लिए नहीं है या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी ये इससे कुछ रिलेटेड नहीं है हुँ। हुँ। तो एक वो सिंपलिसिटी थी उसमें कॉन्सनट्रेशन भी बढ़ता था मेडिटेशन के कारण तो सेल्फ डेवलपमेंट में थोड़ा हेल्प किया ऐसा लग रहा था बिल्कुल बिल्कुल चलिए डॉक्टर अंकुर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि घर का माहौल ऐसा था और पिताजी माताजी वगैरह सब जो है परिवार के लोग इस मार्ग में चल रहे हैं तो तो बचपन से ही आपको एक जैसे कहते हैं कि गिफ्ट मिल गया स्परिचुअलिटी और फिर इसी संस्कार के साथ आप जिए पले बढ़े अच्छा लगा आपको और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते थे उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका बढ़ता गया और लाइफ में ये पहले से ही इनबिल्ड होता गया आपके पास फिर आपको एक्स्ट्रा जैसे किसी नए व्यक्ति को स्परिचुअलिटी के बारे में जानना समझना उसे एक्वायर करना लाइफ में या संस्कार में लाना ये बड़ा एक पुरुषार्थ लगता है जो पुरुषार्थ आपको नहीं करना पड़ा <laughs> क्योंकि कई बार हमारे पास जो लोग आते हैं कि ब्रह्म कुमारी जाने के लिए उनको जो है कुछ चीज़ें बड़ी इबादत कर देती है खाने पीने को छोड़ना है ना ये करना है ना वो करना है तो वो चीज़ें उन्हें जो है बार बार जो है पीछे ढकल देती हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इन चीज़ों को वो समझ लेते हैं तो वो अपने नेचर को बदलते हैं और इसे एक्वायर करके अपने लाइफ को स्पिरिचुअल बनाते हैं। और ये आप लकी हैं कि बचपन से वो चीज़ आपको गिफ्ट में मिल गई <laughs> तो एक एक चीज़ है एक्सेप्ट करना हाँ। और दूसरी चीज़ें आगे चलते रहना बिल्कुल भले तो ही वो एक्सेप्ट करना मेरे लिए ईजी रहा होगा लेकिन चलते रहना जो है वो ईजी रहा है ईजी रहा है मतलब जहाँ भी हम गए अभी मेडिकल की एजुकेशन होती है काफ़ी लंबी होती है एमबीबीएस होता है फिर बीच में प्रैक्टिस होती है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है बीच में कोर्स कोर्स होते हैं तो अपना अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं कुछ जाते हैं लेकिन अगर आप प्रॉपरली रेगुलरली फॉलो करते रहे तो उसको आपको अलग से कुछ करना है ऐसी बात नहीं है बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ होते रहते सही बात है डॉक्टर वंकुश जाते जाते मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज आपको बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे दो संदेश बताता हूँ मैं एक तो मेरे बिल रिलेटेड आँखों के लिए <laughs> बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो आँखों की कई सारी बीमारियाँ जो है आजकल वो अच्छी तरह से ट्रीटेबल है मतलब विद द टाइम जो मेरा स्पेशलिटी है रेटिना इसमें काफ़ी सारी बीमारियाँ जो पहले जिसके इलाज होते नहीं थे तो आजकल उसके इलाज होते हैं। बस यही है कि उसका अर्ली डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है तो जल्द जल्द अगर निदान होता है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है विजन सेव किया जा सकता है इसलिए आपको आँखों के लिए कोई भी अगर परेशानी महसूस हो रही है जी। तो ऑफ्टेलमोलॉजिस्ट को एक बार तुरंत दिखाइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम और दूसरा स्परिचुअलिटी के लिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ हर एक ने एक बार करके देखनी चाहिए तो अच्छा हाँ जब करने के बाद ही ये चीज़ अपने को समझ में आती है ऐसा नहीं है कोई मतलब चीज़ नहीं कि मैंने आपको एक बार अनुभव करना चाहिए बिल्कुल डॉक्टर अंकुश जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया की आज समय ऐसा आ गया की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो गई और मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी जो है हमेशा जो है अपग्रेड होता रहता है और आँखों के इस सर्जरी में आपने बताया कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आएँ जिसके लिए पहले हम लोग असंभव समझते थे वो चीज़ें आज संभव हो गई हैं और आसानी से आप थोड़ा सा जो है अवेयर खुद को होना है कि आपको अगर कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो तुरंत आप विद टाइम ना गंवाते हुए डॉक्टर से आप कंसल्ट करें तो आपका इलाज संभव है लेकिन अगर आप धीरे धीरे लेट करते जाएंगे तो संभव चीज़ें भी असंभव में बदल सकती हैं तो आपके ऊपर है कि आप कितना जागरूक है और कितना अपने लिए समय निकालते हैं और दूसरा डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा बताया कि वो मेडिटेशन करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट क्योंकि आपके पास नॉलेज है और लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो वो नॉलेज भी आप दे नहीं पाएंगे लेकिन अगर आप नॉलेज लेने के बाद एक्सपीरियंस करते हों तो वो आप आसानी से दूसरों को दे सकते हैं आप दूसरों को समझा सकते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर स्परिचुअलिटी आपके पास है तो सीमित नहीं रहती हैं वो दूसरों को स्प्रेड होती जाती रहती हैं है बिल्कुल एक बार एक्सपीरियंस आपको कर लेना है तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ज़रूर जाएं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी तो मैं चाहूँगा कि आज शाम को ही आप ज़रूर पहुँचिए सेंटर पे और वहाँ पर जाइए सुने समझे और एक्सपीरियंस करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार डॉक्टर अंकुश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारी और से मंगल है करते हैं थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी जानकारी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया आप so सुन रहे हैं थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो वन वन जीरो सुनते रहो मुस्कर आते रहो